संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व द्रौपदी स्वयंवर वैशम पायन जी कहते हैं जन्मेजय जब नर रत्न पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश उनकी पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए तब उन्हें मार्ग में एक साथ ही बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा कि आप लोग कहाँ से चल किस स्थान को जा रहे हैं युधिष्ठिर ने उत्तर दिया पूजनीय ब्राह्मणों हम सब भाई एक साथी रहते हैं और इस समय एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं ब्राह्मणों ने कहा आप लोग आज ही पांचाल देश के राजा द्रुपद की राजधानी में चलिए वहां स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है हम भी वहीं चल रहे हैं आइए हम लोग साथ, साथ चले युधिष्ठि ने उनकी बात स्वीकार कर ली सब लोग एक साथ ही चलने लगे कुछ आगे चलने पर उन्हें महर्षि वेदव जी के दर्शन हुए रास्ते में बहुत से हरे भरे जंगल और खिले कमलों से शोभावन सरोवर देखते हुए तथा स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे साथियों को पांडवों के पवित्र चरित्र मधुर स्वभाव मीठी वाणी और स्वाध्यायशीलता से बहुत प्रसन्नता हुई जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ गया है और उसकी चार दीवारी स्पष्ट दिख रही है तब उन्होंने एक कुम्हार के घर डेरा डाल दिया वे उसके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे किसी भी नागरिक को यह बात मालूम नहीं हुई कि ये पांडु पुत्र हैं राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो परंतु उन्होंने अपना यह विचार किसी पर प्रकट नहीं किया अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से झुक न सके इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था उसी के ऊपर बेधने का लक्ष्य रखा गया द्रुपद ने घोषणा कर दी कि जो भी रत्न इस धनुष पर डोरी चढ़ा इस सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्र के छिद्रों में से लक्ष्य वेद करेगा वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा स्वयंवर का मंडप नगर के ईशान कोण में एक समतल और सुंदर स्थान पर बनवाया गया था उसके चारों ओर बड़े बड़े महल परकोटे खाइयाँ और फाटक बने हुए थे उनके चारों ओर बंधनवारें लटक रही थीं भीतों की ऊँचाई और रंग बिरंगी चित्रकला के कारण वे महल हिमालय जैसे जान पड़ते थे राजा द्रुपद के द्वारा आमंत्रित नरपति और राजकुमार स्वयंवर मंडप में आकर अपने लिए बनाए हुए विमानों के समान मंचों पर बैठने लगे युधिष्ठिर आदि पांडव भी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रुपद का वैभव देखते हुए वहां आए और उन्हीं के साथ बैठ गए वह उत्सव का सोलहवा दिन था द्रुपद कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सच धज हाथ में सोने की वरमाला लिए मंदगति से रंग मंडप में आई धृष्टुम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर मधुर और प्रियवाणी से कहा स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों और राजकुमारों आप लोग ध्यान देकर सुनें यह धनुष है ये बाण है और यह आप लोगों के सामने लक्ष्य है आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक से अधिक पाँच बाणों के द्वारा लक्ष्य वेध वेध करते जो बलवान रूपवान एवं कुलीन पुरुष या महान कर्म करेगा मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती यह घोषणा करने के अनंतर धृष्ट दुम्न ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा बहन देखो धित्राष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन दुर्विषह दुर्मुख दुष्प्रभर्षण विभिन्न विकर्ण दुशासन जुस्व आदि वीरवर कर्ण को सांस लेकर तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं बड़े बड़े यशस्वी और कुलीन नरपति जिसमें शकुनी वृषक बृहदबल आदि प्रधान है स्वयंवर में तुम्हें पाने के लिए यहाँ आए हैं अश्वस्थामा भोज मणिमान सहदेव जयतसेन राजा विराट सुशर्मा चेकितान पौंडरक वासुदेव भगदत्त शल्य शुषपाल जरासंध और बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा जहाँ उपस्थित हैं इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को बेध दे, उसके गले में तुम वरमाला डाल देना जिस समय दृष्ट दुम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था उसी समय वहाँ रुद्र आदित्य वसु अश्विनी कुमार साध्य मरुद्गण यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हुए दैत्य गरुण नाग देवर्षि और मुख्य मुख्य गंधर्व भी उपस्थित हुए वसदेवनंदन बलराम जी भगवान श्री कृष्ण प्रधान प्रधान यजवंशी और अन्य बहुत से महानुभाव स्वयंवर महोत्सव देखने के लिए वहां आए हुए थे धृष्ट का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन धृष्ट का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन साल्व शल्य आदि राजा और राजकुमारों ने अपने बल शिक्षा गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धमाक धरती पर जा गिरे बेहोशी के कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया साथ ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े दम फूल गया वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए दुर्योधन आदि को निराश और उदास देख धनुर्धर सिरोमढ़ी कर्ण उठा उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते ही देखते डोरी चढ़ा दी वह क्षण भर में ही लक्ष्य को बेध देता कि द्रौपदी जोर से जोरों से चिल्ला उठी मैं सूद पुत्र को नहीं भरूंगी। कर्ण ने यह सुनकर ईर्ष्या भरी हँसी के साथ सूर्य को देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया जब इस प्रकार बहुत से लोग निराश हो गए तब शिषपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल नीचे जा पड़ा जरासंध की भी वही दशा हुई और वह उसी समय अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर गया मद्रदेश के राजा सल्ले की भी वही गति हुई जो शिषपाल की हुई थी जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्यभेद न कर सके सारा समाज सहम गया लक्ष्यभेद की बातचीत तक बंद हो गई उसी समय अर्जुन के चित्त में यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्य वेद करूं